महाभारत आदि आदिपर्व षडशीति तमोध्याय वन में राजा यति की तपस्या और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति वै समनवाच एवं स नाशो राजते पुत्र राज्य बुधि वाहन प्रस्थो भवन मणि वै सम्पा जी कहते हैं जन्म विजय इस प्रकार नहुस नंदन राजा ये आते अपने प्रिय पुत्र पुरु का करके प्रसन्नता पूर्वक प्रथ मुनि हो गए उसे त्वाच फल तत स्वर्ग मित वे वन में ब्राह्मणों के साथ रहकर कठोर व्रत का पालन करते हुए फल मूल का आहार तथा मन और इंद्रियों का संयम करते थे इससे वे स्वर्ग लोक में गए सगत स्वर्निवास तदिता सुखी काल में चाति महता पुनः शक्रेन निपतन प्रच्युत स्वर्ग अदनी तो तलम स्थित आसीदंतरीक्षे स तदेती श्रुत मया स्वर्गलोक में जाकर वे बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक रखने लगे और बहुत काल के बाद इंद्र द्वारा वे पुनः स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए स्वर्ग से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर गिरते समय वे भूतल तक नहीं पहुँचे आकाश में ही स्थिर हो गए ऐसा मैंने सुना है ततएव एव गर्ग मिते श्रुतम राजा वसुमता साधमअ अष्ट एन चीजान प्रतर्दन एन शिभि समेत किल फिर यह भी सुनने में आया है कि वे पराक्रमी राजा ये मुनि समाज में राजा वशमान अष्टक प्रतरदन और शिवि से मिलकर पुनः वहीं से साधु पुरुषों के संग के प्रभाव से स्वर्गलोक में चले गए जन्मे जय उच कर्मणा के सतिवम पुनः प्राप्तो महीपति जन्मे पूछा मुने किस कर्म से विभोपाल पुनः स्वर्ग में पूछे थे सर्वेतदेशोतमेक्षा तत्व कथ्यम तया विप्र विप्र श्रीगणसनिध विप्रवर मैं ये सारी बातें पूर्ण रूप से यथावत सुनना चाहता हूँ इन ब्रह्मषियों के समीप आप इस प्रसंग का वर्णन करें देवराज समोहसे ययाते पृथ्वी पति वर्धनम कुरुवंश विभाव समुति कुरुवंश की वृद्धि करने वाले अग्नि के समान तेजस्वी राजा ययाति देवराज इंद्र के समान थे तस्य सत्यकृते महात्मनः चरित्रोतमीक्षा भी च चर्वश उनका यश चारों ओर फैला था मैं उन सत्यकृति महात्मा याति का चरित्र जो इहलोक और स्वर्गलोक में सर्वत्र प्रसिद्ध है सुनना चाहता हूँ वाणुआच हंतते कथय श्यामी यते दिविचेह च पुण्यार्था सर्व पाप प्रणाशनि वह जी बोले जन्मेजय यति की उत्तम कथा यह लोग और स्वर्ग लोक में भी पुण्यदायक है वह सब पापों का नाश करने वाली है मैं तुमसे उसका वर्णन करता हूँ या ययातिर्नाहसो राज पुनः पुत्र कनीयसं राज्ये से मुदित प्रवृत्त प्रव्रज वनम तदाशु स विनक्षिप्य पुत्र यदुरोगमान फलमूलास नो राजने सन नहुस्पुत्र महाराज या ती ने अपने छोटे पुत्र पुत्रपुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके यदु आदि अन्य पुत्रों को सीमांत किनारे के देशों में रख दिया फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ वे वन में गए वहां फल मूल का आहार करते हुए उन्होंने दीर्घ काल तक वन में निवास किया संतात्मा जित क्रोध तर्पयन पितृदेवता अग्निश्च विधिवुहवन वन प्रस्थ विधान उन्होंने अपने मन को शुद्ध करके क्रोध पर विजय पाई और प्रतिदिन देवताओं तथा पितरों का तर्पण करते हुए वान प्रस्थाश्रम की विधि से शास्त्रीय विधान के अनुसार अग्निहोत्र प्रारंभ किया अतिथि न पूजया मास वन्य हविषा विभू शिलो छवृत्तिमास्था शेषा नोजन वे राजा शिलोच्छवृत्ति का यज्ञ शेष अन्न का भोजन करते थे भोजन से पूर्व वन में उपलब्ध होने वाले फल मूल आदि हविष्य के द्वारा अतिथियों का आदर सत्कार करते थे पूर्णम वर्ष सहस्रम चंव वृत्तिरभुनृप मनाहम्। राजा को इसी वृत्ति से रहते हुए पूरे एक हजार वर्ष बीत गए उन्होंने मन और वाणी पर संयम करके तीस वर्षों तक केवल जल का आहार किया तवत्सरम अतंत तथा पंचाग्नि मध्य च तपस्थे तत्पश्चात वे आलस्य रहित हो एक वर्ष तक केवल वायु पीकर रहे फिर एक वर्ष तक पांच अग्नियों के बीच में बैठकर तपस्या की एक पास्य स्वर्ग जगा मा अमृतरो दसी इसके बाद छह महीनों तक हवा पीकर वे एक पैर से खड़े रहे तदनंतर पुण्यकीर्ति महाराज यातु पृथ्वी और आकाश में अपना यश फैलाकर स्वर्गलोक को चले गए इति श्री महाभारत आदि परवड़ी संभव परवड़ी उत्तर आयाते सरसीते तमोध्या इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर जायात विषयक छियासीवा अध्याय पूरा हुआ